वो में भी है और जो एक जैसा है तो मैं हम में भी उतना पूरा है संसारियों को तो बड़ी बाधा यह पड़ती है कि जैसे हम संसार को देखना चाहते ऐसे परमात्मा को देखना चाहते सब विशेष रूप में कुछ आकृति लेके खड़ा हो कुछ वरदान देता हो एक भ्रमणा ये है दूसरी भ्रमणा है कि हम मान बैठे हैं कि कुछ करने से मिलेगा सुग्य महापुरुषों का अनुभव है कि कुछ करने से क्रिया साध्य परमात्मा नहीं है जो चीज करने से मिलेगी वो न करने से छूट जाएगी परमात्मा करने से मिलेगा ऐसी बात नहीं और जो लोग ऐसी बात धारणा पकड़ के बैठे हैं कि अभी तो हम ऐसे हैं, वैसे हैं कुछ करेंगे जब करेंगे तब करेंगे भूखा मरेंगे ये करेंगे वैसा करेंगे तब कहीं कुछ होगा आएगा हाँ तब अंतःकरण में कुछ चमत्कार करने की अथवा अंत करण के भावना के अनुरूप दृश्य देखने की तुम्हारे चित्त में सामर्थ्य आ जाए लेकिन चित्त का साक्षी रूप अभी जो परमात्मा है वो कुछ करने से नहीं मिलता उसको जान लो बस अभी अभी हम ऐसे हैं बाद में मिलेगा अभी यहां नहीं है फिर कहीं से आएगा अभी हम उसके दर्शन के योग्य नहीं है फिर होंगे ये जो हमारी मान्यताएं है ना वही भगवान से हमको दूर कर देंगे नहीं तो पहले तो वो परमात्मा है बाद में हमारा अहम है कटोरे लिए खड़े हैं देखो क्या दिखता है बोले बाबा जी कटोरी है अरे पहले क्या दिखता है भैया कटोरी दिखती है ठीक से कहो बाबा जी आपके हाथ पे कटोरी दिखती है और ठीक से कहो जरा कटोरी है आपके हाथ में पहले पित्तल दिखता है बाद में कटोरी दिखती है ऐसे जहां देखो सामान्य रूप से पहले पर ब्रह्म परमात्मा दिखता है बाद में उसका नाम रूप डिजाइन पहले सोना दिखता है बाद में गहना लेकिन हम कहते हैं चूड़ी दिख रही है अंगूठी दिख रही है पहले पानी दिखता है बाद में तरंग हम तो कहे तरंगे हैं तरंगे हैं जो तरंग रूप हो गई है वो पानी तो है ऐसे ही जो जगत रूप दिख रहा है वो सारा का सारा जो का वही सचिदानंद तो इसमें दो भेद हैं स्थावर और जंगम जिसमें जो चलते फिरते हैं वो जंगम कहे जाते हैं जिसमें जीव है उन्हें जंगम कहे जाते हैं। जिसमे जीव नहीं है उसमें स्थावर तो जीव कैसे है तो सर्वत्र परमात्मा फिर दो भेद कैसे हुए स्थावर और जंगम के जहां जहां अंत है वहां वहां उस चैतन्य की विशेष चेतना प्रतीत होती विशेष चेतना आती है जाती है सामान्य चेतना जो कि मौजूद रहती तो व्यवहार विशेष चेतना में होता है और विशेष चेतना है यही परमात्मा की माया है माया से तो दिख रहा है अदल बदल अदल बदल जो दिख रहा है माया है और वस्तु का वास्तविक है वो ब्रह्म परमात्मा है तो समझ लो कि शरीर अदल बदल हो रहा है परमात्मा की माया है तो परमात्मा कहाँ है परमात्मा वो है जो सदा एक जैसा रहे जो अदल बदल होता है वो उसकी माया है तो बताओ कि वो परमात्मा तुमसे कितना दूर है जो अदल बदल हो रहा है वो माया विशेष में हो रहा है और जो शुद्ध है वो एक जैसा रहता है इलचाल विशेष हुई लेकिन एक रस परमात्मा की मूल गरिमा है तो गहराई से देखो या तो सीधी बात से समझ लो तुम आंखें बंद करके खोजोगे तब भी वो देखेगा ऐसी बात नहीं केवल बुद्धि की आंख से अभी अभी देख सकते हैं। जो बदलता है वो परमात्मा की विशेष माया है विशेष चेतन है और जो एक जैसा रहता है वो परमात्मा जीव का क्यों है भरपूर एक जैसा जो रहता है उसी की सत्ता से विशेष दिखता है उसी की सत्ता से विशेष होता है जैसे समुद्र का जल शांत है तो एक जैसा रहा और उसमें तरंगे हैं तो विशेषता आई इन विशेषता जब नहीं थी तब भी वो था विशेषता आई है तो एक के आधार पर आई है और विशेषता लीन हो जाएगी तभी भी उस एक में लीन हो जाएगी तुम सो गए हो सामान्य रूप से रात को स्वप्न आया बड़ी चहल पहल हुई नदिया तालाब पर्वत युद्ध राज्य सिंहासन राज्यभिषेक हार जीत सब दिखा विशेषता आंख खुली तो तुम वही के वही जो सोए थे वो तो बताओ वो विशेषता सामान्य के सहारे हुई सामान्य पहले था दृष्टा स्वप्न की विशेषता आई तब भी दृष्टा है और स्वप्न की विशेषता चली गई तब भी वो सामान्य दृष्टा जो कहते हुए ऐसे ही बचपन सामान्य आया जवानी आई सामान्य सत्ता में बचपन दिखा जवानी दिखी बुढ़ापा देखा, सुख देखा, दुख देखा। ये सब जिसने देखा वो एक रस वो एक रस तुम हो या और कोई आकाश पाताल कब बैठा वो परमात्मा एक रस हुआ तुम एक रस हुए शरीर की कितनी बदलाहट हुई दुखों की कितनी बदलाहट हुई सुखों की कितनी बदलाहट हुई तो तुम और तुम्हारी शक्ति तुम्हारी शक्ति का नाम माया है और तुम्हारा नाम आत्मा है तुम मान बैठे हो कि आत्मा कहीं है ईश्वर कहीं है फिर कुछ मिलेगा तो ये मान्यता भी तुम्हें अपने आप से दूर कर देती है साधना वो करनी है कि उल्टी मान्यताएं हटानी बस इसे के नाम साधना है इधर उधर के जो मान्यता में तुम बिखर रहे हो मन बिखर रहा है उसके बिखरान को थोड़ा थाम के अपनी असलियत को स्वीकार कर लो वो चाहे अभी एक मिनट में कर लो एक साल में कर लो एक हजार जन्म में करो करोड़ जन्मों में करो बात इतनी है बड़ा लाभ होता है ये महापुरुषों के अनुभव को सीधा साधा स्वीकार करके अपना अनुभव बना ले तो जन्मों जन्मों की मजूरी छूट जाती जन्मो जन्मों का परिश्रम बच जाता है भगवान सदा है सर्वत्र है नहीं जो सदा है वो भी, भी है जो सर्वत्र है वो यहां भी है और जो समान रूप से है सब में तो हमारे में उतना ही है ये चमड़े की दीवार लगा के मैं अपने को मैं बाधते हो और उधर को तू बोलते ये सब कल्पना है अंतःकरण में वृत्ति आई है विशेष कल्पना हुई मैं और तू रात को वृत्ति हमारी लीन हो गई मैं तू नहीं रहा सब रात की नींद में एक जैसा सुख लेते हैं चाहे कोई पलंग पे सोया हो चाहे पत्थरों पे सोया हो गहरी नींद में जब वृत्ति बहरमुख होना बंद हो जाती है वृत्ति शांत हो जाती है एक जैसा सुख श्वास लेते हैं तो बीवी एक जैसी रिदम नींद में श्वास में पड़े हैं सो रहे हैं श्वास चल रहा है ऐसा तो नहीं कोई श्वास लेने के बिना नींद कर रहा है नींद करते तो श्वास सब लेते तो सब केवल तरंगे हैं एक ही समुद्र सब केवल दिखावा भर है बहुत का दिखावा है बहुत का पसारा है जो दिखता है वो सब माया है और जो देखता है वो महेश्वर है और वो महेश्वर मुझसे दूर नहीं मैं तो देख रहा हूं ध्यान करा सांप देखा सा घोड़ाकार कुंडलाकार सांप देखा है ठीक है तो सांप देखा सांप नहीं देखा तब भी तुम सांप दिखा तभी तुम साफ देखना बंद हो गया तभी तुम तो दिखा ये तुम्हारी माया और देखने वाले तुम मैं देखने वाला हूं ये मेरी माया है। आ गए आत्मज्ञान ज्ञान के तरफ देवी देवता दिखे दरिया समुद्र देखा राक्षस आया दिख रहा है राक्षस मेरी तमस माया मनुष्य मेरी रजस माया देव देवी मंदिर महात्मा ये मेरी सात्विक माया ऐसा दिखता है उस समय ऐसा करो, आप आ गए अपने असलियत में बहुत सहलाएं। है जिसको तो भीतर की यात्रा का स्वाद नहीं लेना है अथवा तो अपनी गरिमा को नहीं जानते हुए ही उन्हीं का अशुद्ध और अशुद्ध प्रवृत्ति होती है ले तो समाज में तो हाहाकार मच रहा है पहले तो आदमी को अच्छा बनना चाहिए तो समाज के लिए नहीं है ये तो जो अच्छा बनने से भी परे मुक्त होने के लिए बैठे उन साधकों के लिए है और उन्हीं को ये बात समझ में आएगी और वही इस बात से पूरा लाभ उठा सकेंगे तो मैं परमात्मा हूँ तो सब परमात्मा है मुझ में परमात्मा तो सब में परमात्मा है तो धोखा किससे करेगा विकार किससे करेगा झूठ किससे बोलेगा ऐसा कोई सदगुण नहीं कि आत्म विचार से पैदा न हो और ऐसा कोई दुर्गुण नहीं कि भेद भावना से आवे ना सारे दुर्गुण जो है भेद भावना से आते और सारे सदगुण है अभेद भाव से पैदा हो लोग क्या सोचते हैं कि पहले तो सदगुण भर ले फिर अभेद भाव करें ये पता ही नहीं कि अभेद भाव से ही सदगुण भरे जाते हैं पहले तो तैरना सीख ले फिर पानी में पैर रखे तो गादी तक क्या पे सीखो बाबा डल्ल का मंगालो गादी उस पर तैरना सीख लो फिर पानी में जंप मार तो पानी में ही तो तैरा जाएगा ऐसे ही अभेदभाव से ही सदगुण आएंगे मुझ में राम तुझ में राम धोखा किसको दू आत्मवत पश्चिद सर्वभूतेशु शास्त्र कहता है कि अपने जैसा सबको देखो तुम जैसे नदियों को तालावों को वृक्षों को देखते हो निशंकों का ऐसे प्रत्येक आदमी को देखो ये चोर है ये गुंडा है ये डाकू है ये ऐसा है ये वैसा है ये कल्पना को छोड़ तो तुम्हारे लिए चोर चोर नहीं रहेगा डाकू डाकू नहीं रहेगा गुंडा गुंडा नहीं रहेगा जिसको चोर का भय है उसको चोर ही मिलेंगे जिसको डाकू का भय है उसको डाकू ही मिलेंगे जिसको दुर्जन का भय है उसको दुर्जन ही मिलेंगे दुर्जन में डाकू में चोर में छुपा हुआ मैं ही हूं मैं हूं तो उसके लिए वो उसका ही रूप हो जाएंगे दुनिया से चाहे वो कैसा भी चलते हो जो ऐसा सब में मैं पने का अनुभव करता है वो महान पुरुष के आगे सब नतमस्तक हो जाएंगे महान पुरुष खाली संत साधु नहीं जो महान तत्व को मैं मानता है वो महान हो जाता है वो ही महान पुरुष है रो साधु वेश में भी महान पुरुष हो सकते हैं गृहस्थी वेश में भी हो सकते हैं वेश का नाम महान नहीं है समझ का नाम महानता आ, तो ये समझ साधु वेश में निखरी प्रकट हुई उसीलिए हम लोग साधुओं को साधु वेश को आदर करते हैं लेकिन अभी तो साधु वेश तो अब लोग बना लेते हो ए तालबे बे मंजिले तू मंजिल किधर देखता है दिल ही तेरी मंजिल है तो दिल की ओर देख कई भाव आए कई गए कई वृत्तियां बनी और कई बिखरी कई अवस्थाएं आई और गई तू वही का वही देख अभी, अभी मुक्त हो मैं आत्मज्ञान नारायण क्या बोलता है कि मैं तो अभी पढ़ूंगा फिर आत्मज्ञान ज्ञान पाऊंगा फिर हिमालय जाऊंगा समाधि लगा के शरीर छोड़ दूंगा क्यों अभी आ, अभी आत्मज्ञान नहीं हो सकता क्या अभी अभी तो ज्ञान स्वरूप नहीं है क्या पढ़ने के बाद तो ज्ञानी बनेगा पढ़ने के बाद तो अंतःकरण में कुछ संसार के मान्यताओं के संस्कार घुसेंगे अंतःकरण में कुछ सूचनाएं इकट्ठी होगी सूचनाएं नहीं कट्ठी हुई तब भी तो है सूचना इकट्ठी होगी तब भी तो है और बुढ़ापा आएगा या हिमालय में शरीर जाके छोड़ूंगा समाधि लगाऊंगा अभी क्या है तो हिमालय में जाके ज्ञान पाऊंगा ये जो दृढ़ता है मन में मान्यता है तो अभी हो नहीं सकता मैं ऐसे ऐसे सज्जनों को संतों को जानता हूं जिन्होंने संत कहो साधक कहो संहो जिन्होंने मान रखा है कि हम प्राणायाम करेंगे जब करेंगे अच्छा है धन्यवाद है करो मना नहीं है फिर शरीर को शुद्ध करेंगे रक्त को बदलेंगे मज्जा को बदलेंगे हड्डियां बदल जाएंगी एकदम शुद्ध हो जाएंगे कंचन काया प्राप्त होगी कंचन बाद में ही भगवान का दर्शन होगा उसके पहले नहीं हो सकता ऐसी जिनकी मान्यता थी वे लोग 22 बाईस साल 25 25 साल मौन रखे हैं जो उनकी मान्यता थी वो किए और अंत में निराश होकर मर गए बाद में मिलेगा ना ये हमारे लिए विघ्न हो गया यदि ऐसा होता तो जनक को पेंगड़े में पैर डालते, डालते डालते नहीं होता सुखदेव जी को इक्कीस दिन में नहीं साक्षात्कार होता परिषद को सात दिन में नहीं होता कंचन से सिकाया क्या क्या, क्या? परिषद ने तब ज्ञान हुआ थ बोलते मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल आज अब त्यारे अब गड़ी साधु नगदी रोकड़ अभी जो तुम्हारे दिल को धड़कन दे रहा है वो कौन है तुम्हारे से कोई अलग है तुम ही तो धड़कन दे रहे हो अभी जो अन्न को पचा रहा हो कोई भूत आके पचा रहा है तुम्ही तो पचा रहे हो अभी जो बुद्धि को देख रहा है वो कोई आकाश पातल का यक्ष गंधर आके तुम्हारी बुद्धि को देख रहा है की तुम देख रहे हो अभी जो बुद्धि का मन का दृष्टा है वो एकरस है कि भविष्य का दृष्टा एकरस होगा अभी एकरस है अभी तुम ही वो हो, हो। तत्व असी तत्व असि वो जो तत्व स्वरूप है वो तुम ही तो हो वेद कहता है बुध घुस है कुछ होगा बनेगा आएगा ऐसा थोड़े कि तत्व भविष्य सी तू तत्व बनेगा तत्व बबुव तू तत्व था ये मान्यताएं जो है ना हम लोगों को जिसको ऐसे आत्मविचार में स्थिति करता है उसका आचरण मंगलकारी हो जाता शुभ हो जाता है दगा फटका ये वो सब उससे अपने आप अलविदा हो जाएगा अशांति भय चिंता द्वेष राग कंका सब में वो एक परमात्मा को देखेगा तो कंकास कैसे करेगा सब मैं उस परमात्मा को देखेगा तो द्वेष किससे करेगा तुम तुम्हारे शरीर के कौन से अंग के साथ द्वेष करते हो किसके साथ कंकास करते हो और शरीर के कौन से अंग से तुम डरते हो बताओ है तो सब अलग अलग अंग किसी अंग से डरना चाहिए किसी अंग से कंकास करना चाहिए नहीं कि बापा सब मैं ही हूं किसी अंग से डरना चाहिए किसी अंग से कंकाश करना चाहिए नहीं कि बापा सब मैं हूं जब सब शरीर में तुम मैं करते हो तो भिन्न भिन्न दिखते भिन्न भिन्न चेष्टा करते जो इंद्रिया अंग हैं, फिर भी तुम अभिन्नता का अनुभव कर रहे हो ऐसे ज्ञानवान महापुरुष संसार भर को विश्व भर को भिन्न भिन्न भिन बाहर से देखते हुए अंदर से अभिन्नता का अनुभव कर लेते है जो पापात्मा है उनको इन वचनों में विश्वास भी नहीं आता और इन वचनों के अनुसार मौन भी नहीं होते ये वचन सुनकर मौन हो जाना चाहिए शांत हो जाना चाहिए गहरे अपने गरिमा में खो जाना चाहिए मेरा मुझको प्रणाम है मेरा मुझको नमस्कार है सदियों से मैं भटक रहा था सुख पाने कोरे में सुख स्वरूप स्वयं हूं भोग की भीड़ तो दूर हो जा शोक और चिंताएं मैं अपने नहीं जानता था मन के संकल्पों में बह रहा था और ऐसे ओम करते ही अपना आप की याद आ जाती है ज्ञानवानों को ओम मना वो मई हूं अकार उकार मकार अर्धमात्रा स्थूल सूक्ष्म कारण प्राज्ञ स्थूल सूक्ष्म और कारण मुझसे ही दिखते हैं वो मैं प्राज्ञा हूं ओम दृष्टा मन वाणी का हूं मैं सृष्टा मन को वाणी को हम देख रहे हैं सत्ता दे रहे हैं, हैं, को हम देख रहे ओम, ओम, ओम, ओम, अपने गहराई में डूबते जाओ तो महसूस करो तुम्हारी साक्षी सत्ता के बिना कौन सा विचार कौन सा संकल्प जी सकता है और ओम ओम, ओम ओम ओम ओम ओम मैं आनंद स्वरूप हूँ मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूँ अनेकों शरीरों में मेरा ही वो एक परमात्मा चैतन्य चमक रहा है अनेक रूपों में अनेक आकृतियों में जहा देखू राम ओम ओम ओम सबके रोम रोम में वही चैतन्य राम मेरा आत्मा रम रहा है मेरा आत्मा क्या मैं ही तो रम रहा हूं सब में वाहवा ओम ओम द्वैत कल्पना मात्र है भ्रांति मात्र है अविद्या मात्र है गन्ने का रस मीठा लगता है पानी फीका लगता है लेकिन प्यास तो पानी से ही बुझती है और मजे की बात है कि गन्ने का रस में भी कृपा तो पानी की ही है ऐसे ही साकार विषय साकार दर्शन साकार मुलाकातें को रस में दिखती है लेकिन वह चित्तवृत्ति को सत्ता तो निराकार मुझ से आती है और उनकी जीवन शक्ति भी मुझ निराकार आत्मा से गन्ने का रस पानी की सत्ता से है रस की सत्ता से पानी नहीं पानी की सत्ता से रस है ऐसे ही सामान्य चैतन्य की सत्ता से ही विशेष रस वाला व्यवहार दिखता है रस वाला बनता बिगड़ता है लेकिन रस वाले को जो रस का दान करता है वह एक रस आत्मा में ही हूं रूप का रस आया गया रूप देखने का रस कब आया कि मैंने सत्ता दी तब मन को आया लड्डू खाने का रसगुल्ला खाने का रस तब आया जीव को जब मैंने सत्ता दी कान को शब्दों का रस तब आया जब मन वृत्ति में मुझ दृष्टा की सत्ता थी तो ये विशेष जो तरंगे हैं उठती है बनती है बिगड़ती है आती है जाती है इन सब में मैं एक का एक दृष्टा साक्षी सीधी बात जो अभी है वो अनादिकाल से मैं हूं मैं इस दे को मैं मानने की गलती छोड़ रहा हूं इस देह से ऐश करने की मूर्खता को अलविदा इस देह से सुखी होने की भ्रांति मैंने छोड़ दी हजारों शरीरों में मैं सुख का आस्वादन कर रहा हूं वो सुख टिकता नहीं दुख का बोझा ढो रहा हूं वो दुख भी टिकता नहीं देह को ढो रहा हूं देह भी टिकती नहीं ये विशेष मेरी माया है ये माया में ऐसी लीलाए होती रहती है विलास मात्र है वृत्तिविलास है माया विलास है चित्त विलास है इस चित्त के साक्षी चैतन्य स्वरूप मुझ को मेरा प्रणाम ओम ओम ओम ओम ओम, ओम ओम ओम ओम ओम इन विचारों को एकांत में पवित्र वातावरण में शुद्रदय से बार बार दोहराकर अपनी तुच्छ मानी हुई बातों को पकड़ी हुई कल्पनाओं को छोड़ो तो अभी अभी जो सर्वत्र है वो यहाँ भी है जो सदा है वो अभी भी है जो सब में है वो हम में भी है और जो सम है वो सब में एक जैसा ही है ऐसा नहीं कि वशिष्ठ जी के हृदय में वो परमात्मा बड़ा था कबीर के हृदय में वो परमात्मा बड़ा था भगवान शंकर के हृदय में वो परमात्मा या ईसा मूसा के हृदय में वो परमात्मा था नहीं वो था है और रहेगा ये माया की तरंगे जो शरीर न थे और न रहेंगे बीच में दिखने भर को हैं फिर चाहे ईसा मूसा के हो कबीर जी के हो नानक जी के हो अथवा किसी स्त्री के हो या पुरुष के देह आकृति ये सब उस चैतन्य का विलास मात्र है माया मात्र माया मातरम जगत दम मन सा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी नश्वरम गृहमाण च विधि माया मनोमयम ये सब मनोमय इस मनोमय देह को देह से इंद्रियों से दिखने वाले पदार्थों को कब तक हम थामने की इच्छा करेंगे क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धनराज ये देह भी छोड़ना पड़ेगा अभी इस प्रभात को हम आए उस समय जो हमारी देह की उम्र थी दो घंटे हमारे चले गए आठ बज रहे हैं शरीर की जो आयुष्य सुबह छह बजे थी वो अभी अभी नहीं रही एक घंटा पचपन मिनट बावन मिनट चला गया देह तो, दे तो जीर्ण शीर्ण होता रहता है ये काल का असर देह पर पड़ता है मुझ दृष्टा पर नहीं शरीर की उम्र और शरीर के कण वैसे न थे जैसा हम अभी आए सुबह शरीर की उम्र और शरीर के कण वैसे न थे जैसा हम अभी आए सुबह सत्संग हाल में आए छह बजे सर्दियों के दिन में अंधेरे अंधेरे में हम आए उस समय जो हमारा शरीर था शरीर की आयुष थी वो अभी नहीं बची उसमें से जीर्ण शीर्ण हो गई लेकिन हम वही के वही हैं, शरीर वही का वही नहीं शरीर में कितना ही भीतर बदलाट हुआ लेकिन हम वही के वही कल सुबह जो हमारी उम्र शरीर की थी अभी नहीं है अभी जो उम्र है वो शाम को नहीं रहेगी शरीर की आयुष्य क्षीण हो रही है लेकिन हम अपने को शरीर मानते तो समझते कि हमारी आयुष्य क्षीण हो रही है ये गलती है तुम्हारी आयुष क्षीण होती तो भाई हजारों बार तुम्हें शरीर मिले मर गए तुम तो क्षीण नहीं हो ऐसा ये शरीर भी एक खोल है कवर है जैसे आकाश में घड़े अथवा मठ मकान कवर बन जाते हैं मकान की उम्र हो सकती है आकाश की क्या उम्र घड़े की उम्र हो सकती है जीर्ण शीर्ण आकाश की क्या उम्र जीर्ण शीर्ण होगी ऐसे ही अमचिदा आकाश स्वरूप निराकार चैतन्य आत्मा है ऐसा जो मानता है वही जानता है बाकी के सब बालक हैं सब में एक, एक में सब सब घड़े एक आकाश में और सब घड़ों में एक ही आकाश ऐसे ही सब शरीर एक चिदानंद स्वरूप परमात्मा में और सब शरीरों में वही चिदानंद परमात्मा वही दृष्टा साक्षी शुद्ध बुद्ध अकर्ता अभोक्ता निर्लेप संकल्पों की भीड़ से जरा बच्च के निहारो अपने आप में क्या भविष्य पर रखोगे भगवान सदा है तो अब भी है सर्वत्र है तो यहीं है सब में है तो मुझ में भी है समान रूप से है तो मेरे में भी उतने का उतना है देह सभी मिथ्या हुई जगत हुआ निसार हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार देहों को मिथ्या जगत के भोगों को निसार दृढ़ता से समझा और मैं अभी उतने का उतना शुद्ध बुद्ध हूं ऐसा स्वीकार कर लिया तो अपने आत्मा का साक्षात्कार ये जरूरी नहीं कि आसाराम बापू को अढ़ाई दिन मस्ती रही तो को अढ़ाई दिन रहेगी तभी साक्षात्कार होगा नहीं अढ़ाई सेकंड भी तुम अढ़ाई दिन पानी पीते रहो तब भी तुमने सरोवर का पानी को समझा ऐसी बात नहीं तुम अढ़ाई सेकंड पियो भी सरोवर का पानी वही है अढ़ाई साल तक पीते रहो तब भी वही का वही है ऐसे तुम्हारे चित्रवृत्ति शांत होकर अपने आप में अढ़ाई सेकंड के लिए भी अपनी गरिमा में बैठ गई तो हो गया मुझे परमात्मा नहीं मिला परमात्मा मेरे से दूर है ये सब मलिन चित्त के विचार हैं मुझसे मेरा भाई दूर है मेरा मित्र दूर है पड़ोसी दूर है मेरी आंख मुझसे दूर है मेरी जीव मुझसे दूर है मेरा परमात्मा मुझसे दूर कैसे हो सकता जिसको मैं मैं मानता हूँ मैं मानना मेरी मूर्खता है इस देह को मैं मानता हूं इसलिए परमात्मा दूर लगता है मैं देह हूं ही नहीं देह मिथ्या है देह के व्यवहार मिथ्या है संसार मिथ्या है भोग निसार है इस सबका दृष्टा साक्षी आत्मा मैं सार रूप हूं ऐसा जो मानता है वही जानता है और कोई जानते नहीं आदत पड़ गई आंखों से देखने की इच्छा सोचते तो हैं कि भगवान भी कोई इन आंखों से देखेंगे कभी आएगा अभी नहीं है फिर मिलेगा जो अभी नहीं है वो कभी नहीं जो यहां नहीं वो कहीं नहीं जो आप में नहीं वो किसी में नहीं यदि तुम्हारे में नहीं है तो किसी में नहीं क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है विभू है सर्वत्र है ए, फलानी जगह जाऊंगा जरा साधना करूंगा तभी मिलेगा ये ये भूत निकाल दो तो फलानी जगह तो कई लोग रह रहे हैं सत्संग की आधी घड़ी इसी का नाम सत्संग है सुमरण वर्ष पचास वर्षा वर्षे एक घड़ी अर्थ फिरे बारो मास एक घड़ी भी सत्संग की वर्षा वर्षती है आप जान लो अपने को हो गया बेड़ा पार हो गए माला माल निहाल हो गए निहाल तो थे ही लेकिन शरीर को मैं मान के बेहाल हो गए <laughs> इंद्रियों के द्वारा भोग विलास की वासना में घसी टे गए उसी लिये बेहाल हो गए निहाल तो हो ही हो तुम ध्यान करूंगा समाधि करूंगा हिमालय में जाऊंगा शरीर छोड़ दूंगा शरीर तो छोड़ देगा कैसे छोड़ेगा बोले तो प्राण चढ़ा के शरीर छोड़ दूंगा तो एक शरीर तो छोड़ेगा अनेकों शरीर हैं तेरे एक शरीर तेरा तू छोड़ेगा अनेकों शरीर में तो है तो एक शरीर में मैं मानता है तब शरीर छोड़ूंगा समाधि करके शरीर छोड़ने से भी आत्मज्ञान हो जाए ऐसी बात नहीं है ना समझी छोड़ दो तो शरीर तो छूटा हुआ ही है रोज रात को नींद में छोड़ देते हैं शरीर शरीर तो छूटा हुआ ही है शरीर का प्रारब्ध आएगा तो तुम रखना चाहोगे तो एक सेकंड रख भी नहीं सकोगे तो छूटेगा ही छूटा हुआ ही है श्वासोश्वास में शरीर के कितने कण छूट रहे हैं शरीर थामने की भी इच्छा ना करो शरीर छोड़ने की भी इच्छा न करो इच्छा मात्र माया है सब हो रहा है बीत रहा है समय की धारा में काल पाकर शरीर बनते काल पाकर शरीर मरते हैं मैं मैं काल को भी देखता हूं जिसने सुबह के छ बजे को देखा उसने अभी के आठ बजने को भी देखा छह आए और गए आठ आए और जा रहे और मैं वही कभी जिसने पूरब को देखा उसने पश्चिम को देखा अभी जो पढ़ रहे है उससे तुम इधर को बैठे हो तो लग रहा है कि मैं पूरब में हूं पढ़ने वाला पश्चिम में और तुम उस तरफ जाके बैठो तो पढ़ने वाला पूर्व में देखेगा और तुम पश्चिम में तुम उत्तर के तरफ बैठो तो ये पढ़ने वाला दक्षिण में देखेगा तुम दक्षिण में बैठो तो पढ़ने वाला उत्तर में देखेगा तो ये सब तुम्हारे देह को मैं मानकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है शरीर को मैं मानकर समय की धारा है लेकिन यदि शुद्ध आत्मा को मैं मानते हो तो यह सब मन की कल्पना है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण छ आठ दस बचपन जवानी बुढ़ापा जीवन और मृत्यु ये सब तुम्हारे चैतन्य की विशेष पूर्णा माया उसमें ही सब है माया रचित यह देह है माया रचित यह गेह है हम आया रची देह को छोड़ेगा तो छोड़ा क्या छोड़ा मैं तो हिमालय में समाधि करूंगा हा करो लेकिन मैं कौन हूं ये तो जानो अपने को जानो फिर जाके समाधि करूं ये अपने को जानेगा तो पता चलेगा कि मेरी तो सदा समाधि है आ, समाधि कभी हुई नहीं देह की सदा समाधि रही नहीं और मुझ अखंड चैतन्य की समाधि कभी टूटी ही नहीं बाकी रहा सवाल अंत का अंत समाधि करो अच्छा है ज्ञान समाधि करो योग समाधि करो जो करो ठीक है ये अंतकर्ण कर रहा है पढ़ने भी अंत जाता है दुखी भी अंत होता है सुखी भी अंत होता है जन्मता भी अंत है मरता भी अंत है मैं तो वही का वही आम ओम ओम ओम। आप सच बताओ आप बड़े सज्जन संत हैं, साधु हैं बुजुर्ग हैं। सच बताओ आपको भगवान का दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ वो तो उनकी आंखों में से आंसू आ गए बोले सब आगे के अठानु साल हो गए अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ वो तो जो आया हुआ साधु था वो जरा ज्ञानी था उसने बोला कि हर रोज आप भोजन रखते हैं थाल भगवान को भोग लगाते हैं फिर खाते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि जिसके आगे भगवान मान कर रखते हैं वो भगवान नहीं है दिस मैन पॉइंट रोज थाल रखते हैं सुबह दोपहर शाम आप तो बोलते ना भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो हर रोज जिसको तुम भोजन कराते वो भगवान नहीं है ये तो गहराई में आपका इन... अनुभव है ऊपर ऊपर से भगवान मानते हैं और बोलते हैं कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ पुजारी भी भगवान मानता है भगवान है बोलता है लेकिन उससे पूछो भगवान का दर्शन हुआ तो ना बोलेगा तो ऊपर से कहता है भगवान है और तो भगवान का दर्शन कर रहा हूं और गहरे में अनुभव करता की भगवान नहीं भगवान की मूर्ति है नहीं? हम लोग सब लोग हो जाने तो अचेतन मन तो भगवान स्वीकार नहीं करता असचेतन मन में थोपा हुआ है माना हुआ भगवान है जाना हुआ भगवान है तो ये माना हुआ भगवान सबका अलग अलग हो सकता है मेरा भगवान कृष्ण है तुम्हारा भगवान अंबाजी है किसी का भगवान ईसा है किसी का भगवान मुखा है लेकिन ये माना हुआ जो भगवान है जैसी जैसी मान्यता बचपन में मिलती है ऐसा माना जाता है नवजात शिशु को पटेल के घर रख दो तो उसका भगवान उमिया माता हो जाएगी उसी पटेल के शिशु को किसी सिंधी के घर रख दो पन के लिए तो उसका भगवान झूलेलाल हो जाएगा नवजात शिशु को ईसाई के घर रख दो तो उसका भगवान ईसा हो जाएगा लेकिन ईसा जब क्रॉस पे चढ़ रहे थे तो लाख आदमियों ने उनको देखा था फिर भी उनका कल्याण नहीं हुआ क्रॉस पे चढ़ रहे थे तो लाख आदमियों ने उस भगवान का दर्शन किया था और कृष्ण का दर्शन तो कही ने किया था राम का दर्शन तो कही ने किया था तो ये माना हुआ भगवान की मूर्ति क्या जिस भगवान की मूर्ति रखते वो भगवान स्वयं भी आ जाए फिर भी हृदय के भगवान को जब तक नहीं जाना तब तक मुसाफरी चालू जाए ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन ईश्वर सबके हृदय में है। तो फिर जीव क्यों अंत कर्ण को शरीर को मैं माना तो जीव है तो हम जीव है ये पक्का नहीं है हम जीव है ये भी सुन सुन के माना ये भी सुन सुन के माना है हम जीव हैं खोजो कहाँ है जीव तुम खोजने बैठोगे जीव कहा है संकल्प विकल्प शांत हो जाएगा आत्म शांति में खो जाऊ सुन सुन के माना और जिनको अनुभव में आता है उनके लिए ये काम सरल हो जाता है और जिनका अनुभव नहीं है उनके तो इतना लंबा चौड़ा व्याख्या चलता है कि राम कहो <laughs> ये महाराज हस्ते <laughs> क्यों हमारे <laughs> गुरुजी ऐसा बोलते थे हम भी कई साधु संतों में घूमे तो बोला ये करो इतना अनुष्ठान करो इतना ऐसा करो वैसा करो फिर तुमको मठा दी बना देंगे दे देंगे हम तो फिर बोलते अच्छा वो जरा सोते थे हम वो साधु को बोल बोले मैं आता हूँ फिर कभी गए नहीं उधर हाँ हाँ उलझे हुए फिर जब लीला साहब आपको मिले ना तो फिर, फिर तो एक मुलाकात में अपना तो काम बन गया जनक को पैंगडे में पैर डालते हो सकता है साक्षात परीक्षा को सात दिन में हो सकता है खटवान को एक मोहूर्त में हो सकता है भूल मिटाना है और क्या है भूल एक घड़ी में भी मिट सकती है दस घड़ी में भी मिट सकती है दस साल में भी मिट सकती है इसीलिए साक्षात का ऐसा नहीं कि सबको चार साल लगेंगे तीन साल लगेंगे दो साल लगेंगे दस साल लगेंगे और हाँ? पहले तो विवेकानंद डरते थे रामकृष्ण को के गुरु कृपा करो तो अष्टावक्र संहिता दिया पढ़ने को अष्टावक्र संिता में तो तुम्हें शुद्ध है बुद्ध है बहु माया से परे है अपने का आत्मा रूप में जान लें आए शेरा निवा तो विवेकानंद गबरा क्योंकि सुना था ना तुम जीव हो जीव वो जीव वो रोने दोने वाले तो गबरा है बोले इन विचारों से तो मैं सहमत नहीं हूँ रामकृष्ण ने कहा तू सहमत नहीं तो कोई बात नहीं मेरे को पढ़ के तो सुना तो पढ़ के सुनाया तो ऑटोमेटिकली विचार आ गए साक्षात्कार की तैयारी हो गई विचार स्वीकारे गए नहीं तो फिर थपक कैसे लगेगा तत्व मसीह का अमर फिर विवेकानंद को तो बोध हो गया लेकिन फिर दुनिया भर को वो कहने लगे अपने को आत्मा समझो विवेकानंद के लेक्चर में दुर्बलता के विचारों को छोड़ो ना आयम आत्मा बलहीने न लबे बलवान बनो लेट दो ब्लाव दिस उपनिषद दसा बोलते थे लेक्चर पहले तो ना बोले घबराए ने कहा तो घबराओ नहीं पढ़ के तो सुनाओ पढ़ के सुनाया तो फिर ज्ञान हो गया तो दोनों लोगों को भी बोलने लगे कि यही सार है रामकृष्ण ने कहा तो घबराओ नहीं पढ़ के तो सुनाओ पढ़ के सुनाया तो फिर ज्ञान हो गया तो दोनों लोगों को भी बोलने लगे कि यही सार है नरसिंह मेहता ने कहा आत्म तत्व चिन्हियों लगी जहाँ लगी आत्म तत्व चिन्हियों नहीं त्या लगी साधना सर्वजूठी तुलसीदास भी कह रहे हैं तन सुखाये पिंजर कि धरे रैन दिन ध्यान तुलसी मिटे न वासना बिना बिचारे ज्ञान अब बोले काम को छोड़ो क्रोध को छोड़ो मोह को छोड़ो मत को, को छोड़ो तो मरीज पड़ा है में। हम मिलने गए अरे भाई तू बुखार को छोड़ दे खांसी को छोड़ दे कमजोरी को छोड़ दे छोड़ने को छूटे था अपने। <laughs> <laughs> काम को छोड़ो क्रोध को छोड़ो लोग को छोड़ो, को छोड़ो, मत को छोड़ो इस बेकार इनको छोड़ दो फिर भगवान का दर्शन करो विकार छोड़ गया तो भगवान की क्या जरूरत है <laughs> तो भगवान की क्या जरूरत है उसीलिए तो भगवान का दर्शन है कि भगवान निर्विकार है उसका दर्शन हो जाए तो विकार से आसक्ति हट जाए विद्वान लोग बात को शास्त्र ये वो श्लोकों के आधार पर बात खिचड़ी बन गई विध्वता से नहीं ये तो अनुभूति रमन महर्षि के पास कोई भी जाता भले तो अपने को जान ले तो स्वयं ब्रह्म है अपने को जान ले वो तो दूसरे नीचे की बात ही नहीं करते थे किसी ने बोला हम तो जीव है ब्रह्म का कैसे परमात्मा का पाए जीव कहा है कहा लिखा है तो जीव है क्या प्रमाण है तुम जीव? <laughs> तुम जीवो ये प्रमाण क्या है तुम चेतन हो ये तो दिखता भी है कभी कभी तुम्हारा मन शांत होता है तो आनंद भी आता है और ये शरीर के बाद भी तुम रहोगे ऐसा तुमको महसूस भी होता है तुम तो सत्य चित्त आनंद जो पहले थे अब भी हो बाद में रहोगे तो सत्य हुए चेतनता भी दिख रही कभी कभी आनंद की झलक भी आती है तो तुम तो सचदानंद हो अपने को जीव मानने की गलती क्यों करते है? तुम अपने को जीव मानते रहो और फिर हजार हजार करो एक बात सिद्धांत की है मानी हुई बात न मानने से टिकती नहीं मानी हुई बात न मानने से टिकती नहीं ये समझ लेना आप सिद्धांत की बात है लॉजिकल सिद्धांत मानी हुई बात न मानने से टिकती नहीं आप अपने को पटेल मानो तो पक्के पटेल पटेल न मानो तो पटेल पना कहां टिका अपने को हिंदू मानो हिंदू पना छोड़ के वो कुछ मंगलम मंगलम करके मिया मानो मुसलमान अपने हिंदू बना दे तो वो आज क्या मान्यता ही तो बदली और क्या आदमी थोड़े बदला टिकम भाई मानी हुई बात को ना मानो तो उसकी कोई कीमत ही नहीं और मान्यता पकड़ो तो किसी साधन से वो मान्यता छूटती भी नहीं मान्यता पकड़ लिया मैं जीव फिर साधन करे जाओ नहीं छूटेगी अट्ठारह वर्ष के हो गए मान्यता पकड़ी है मैं जीव पूछा कि आपको भगवान का दर्शन हुआ बोले भाग्य को कहा भगवान का दर्शन तो रोज जो भोजन कराते हो थाल रखते हो क्या ये तर्क नहीं नहीं आप भगवान मान के तो उधर करते थे तो ये भगवान नहीं है ना बोले भगवान तो है लेकिन प्रभु के चिन्मय स्वरूप के दर्शन कर बोलो वैदराज क्या करना चाहते भगवान तो साथ में थे अर्जुन को नहीं हुआ शांति जब उपदेश लिया आत्मज्ञान का नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्र में ही विद्य थे ज्ञान के समान यदि ज्ञान है तभी मोक्षा जिस समय ज्ञान हो उसी समय मुक्ति का अनुभव है अर्जुन फिर कहता नष्टो नष्ट मोह स्मूर्ति लब तब तो प्रसाद आत्मा स्थिर संदेह तो राम को मानो ईसा को मानो ये सब ठीक है लेकिन मान्यता है ना मान्यता तो, तो बदलती रहती है ज्ञान नहीं बदलता जिससे माना जाता है वो चैतन्य परमात्मा को जान लिया तो बेड़ा था कठिन नहीं है घबराओ नहीं वैजराज ये तो जरा विनोद हो गया अनुभूति जो करना चाहता है अनुभूति किसको होना चाहिए उसको खोज लो तो अनुभूति करा दे उसको अनुभूति करना जो चाहता है उसको खोजो जो अनुभूति करना चाहता है न उसको भीतर खोजेंगे तो पता चलेगा कि वही है खेली बो धरी ध्यान अहर निश्च कथी खावे पीवे न करे मन भंगा कहे ना में तीस के सदा भगवान का सुमरन करो सुमरन करो सुमरन तो भिखारी कर रहा है राम राम राम सुबह पांच बजे से निशाद होटल के पास में और के और राम राम राम राम राम हाय राम राम रात को बारह बजे तक अब जो कमाता है थोड़ा लट्ठा पीता है थोड़ा सट्टा खेलता है और सिगरेट पीता है सुमरन तो वो भी कर रहा है <laughs> <laughs> सुमरन तो वो कर रहा है लेकिन उसके सुमरन में ऊपर से तो राम है गहराई में उसका सुमरण पैसा है अचेतन मन में ऐसे पुजारी का ऊपर से सुमरण तो मंदिर है अब भीतर से सुमरण है माल हम दर्शन करने को जाएंगे तो हमारी नजर भगवान के तरफ होगी और पुजारी की नजर हमारे जेब पर होगी कि कितना डालते कुछ होते कम ऐसा होता है कि नहीं होगा हा? हा? तो ये क्यों कि पैसा में उसमें हमको सुख नहीं मिला हम एक करके सुखी होना चाहते बुज़ारे दर्शक पैसा डाले माल अपना हो जाए सुख तो भीतर का सुख आया नहीं भीतर के सुख की प्यास नहीं भीतर के सुख वालों के तरफ पहुंचे नहीं उसी फिर बाहर मंदिर में भी बैठे बैठे भी रुपयों की तो धंधा होता है ए राम, ए राम, ए राम करते हुए भी तो सुल्फा की याद होती इसलिए भीतर का रस बितर रस नहीं है और बाहरी रस है ये इसको बोलते हैं विद्या इसको बोलते है अज्ञान अज्ञान जब जाता रहा तो हानि लाभ समान है चलो ब्रह्म, ब्रह्म तो तुम ब्रह्म नहीं हो ऐसे मर्द गुरु होने चाहिए ये तो बच्चों की कहानी है तुम जी हो तुम को देव फलाने देवता को दे, जाओ उसको रह जाओ देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया अपने से पृथक ईश्वर भी देखेगा तभी भी भय रहेगा कहीं नाराज न हो जाए ये <laughs> महाराज को पूछो इन्होने सुना भी नहीं बेचारे इन्होंने ब्रह्मवेत्ता के चरणों में बैठ के सुना ही नहीं ना आचार्य बने हैं आचार्य बनना तो अलग बात है जगतगुरु बनना अलग बात है कबीर और नानक कोई जगतगुरु बनने गए थे मेरा, शबरी कोई जगतगुरु बनने गए थी आचार्य बनने गए थे लगन कोई अलग चीजें है विद्वान बनना गांधीपति बनना अलग बात है गांधीपति बनने में लगा है ना सब <laughs> सब जोर गांधीपति बनने में लगता है सात्विक राजकारण है महामंडलेश्वर एक आठ बनना आचार्य बनना उसमें कितने का टांटिया खींचने पड़ते हैं कितने चमचे रखने पड़ते हैं सब ऐसा होता है ईश्वर में प्रीति थोड़े होती है पद में जिसकी प्रीति होती उसको में प्रीति थोड़े है जिसको ईश्वर में प्रीति उसको पद की परवाह थोड़ी रहती ईश्वर में जो प्रीति होती है उसको पद की परवाह होती है मीरा को कौन से पद की जरूरत पड़ी कबीर को तुकार को नानक को उसने माने में भी तो जगत गुरु पंध था और पद थे तो विद्या विद्या पढ़ के पद प्रतिष्ठा आचार्य गाधिपति बनना गादीपति कैसे कहेगा तुम ब्रह्म हो ब्रह्म होगा तो छूट जाएगा सब ब्रेगा गादी कैसे चलेगा फिर सब बकरे कुल जाएंगे गुरु गुरु गुरु भी क्या है सच्चा गुरु तो बोलता है तू गुरु है गुरु को पूजो गुरु को पूजो जिंदगी भर गुरु के आगे थोड़े घुटने टेकने हैं गुरु तो गुरु ही बनाते हैं <laughs> अपने को खोज लो बस शहशा बन जाओ एक संत बैठे थे बद्रीनाथ के रास्ते पर लोग जा रहे थे बद्री विशाल के दर्शन करने को मस्त तो फकीर थे बोले कहा जाते हो बोले भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने बद्रीनाथ उधर ही देखा दूसरी दूसरे जगह नहीं बद्रीनाथ संत की वाणी में कोई महक थी लोग देखते रह गए बोले देखते क्या हो दर्शन करो प्रणाम करो <laughs> लोगों ने श्रद्धालु तो थे ही और देखा कुछ चमक है वाणी में कुछ आकर्षण था लोगों ने प्रणाम किया दर्शन किया बोले अच्छा अब लौट जाओ हो गया दर्शन अगले साल फिर यहां भी नहीं आना जहां हो वहीं डूब भी मार लेना ये। वो हैं बद्रीनाथ स्वयं ऐसे कभी कभी होते हैं अलमस्त फकीर हाँ जी जल्दी करो फिर हमारे को जानू जी थे हम तो गुरु जी के चरणों में सत्संग सुनकर नीचे आए तो एक कोई साधु मिला सन्यासी टकटा मेरे को बुलाया बोले ये सफेद कपड़े वाले को गुरु मानता है मैं हमारे हाँ, गुरु जी बोले तो सन्यासी नहीं सफेद कपड़े वाले है लीलाशा जी तो इतना जवान बड़े घर का छोकरा तुम्हारी तो ये उम्र है ऐसा करो ये शक्ति की उपासना करो कोई शक्ति आएगी मंत्र तंत्र ऐसा कुछ सीखो दुनिया में कुछ कर दिखाओ कुछ कर्म करके दिखाओ ऐसा कुछ मेरे को अपने ब्रह्म हो नहीं सकते ऐसा ऐसा कुछ उस, उसकी जैसी मती थी वो धर्म कर रहा था मेरे किसी ने जाके स्वामी जी को कहा कि वो कोई भेदवादी है द्वैतवादी साधु आशाराम जी को बुलाया है और आशाराम जी उसके चक्कर में आ रहे स्वामी जी ने फौरन आदमी भेजा मेरे को ऊपर बुला दिया इधर आ। गुरु जी के लिए तो बहुत मान था अदब था मेरे को बोरेवली में आश्रम है शांति आश्रम वहां की घटना है बॉम्बे शांति आश्रम ऊपर बापू टीके थे मैं था। वो क्या साधु बोल रहा था मैं क्या वो साधु बोल रहा था कि तुम तो अपने जीव हैं ब्रह्म ज्ञान की बातें ऐसे से कुछ नहीं चलता और कोई देवी देवी देवता की उपासना करके कोई शक्ति पालना चाहिए दुनिया को करके दिखाना चाहिए दुनिया को करके दिखाने की एक वासना और करने में अहंकार हम्म तब तो इतनी समझ भी नहीं थी जैसे कोई बाहर निकल मैं क्या स्वामी जी मैं तो नहीं गया था वो ऐसे ही बोल रहा था मैं ऐसे ऊपर मन सुन रहा था मैं क्या मैं तो नकल कर रहा हूं उन्होंने तो कहा था <laughs> ऐसा डांटा वो डांट अभी मुझे याद आती बड़ी प्यारी डांट थी बड़ी कृपा छुपी थी उस डांट ने बड़ी कृपा छुपी थी बाहर से तो डांट ऐसी थी कि महाराज ऐसा भी हो जाए आ, फिर बोलते हैं बेटा जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक भेदवादियों के वचन मत सुन साधक है जिज्ञासु है बाजपक्षी और भेदवादी है शिकारी दे, गिरा देते एक तो समाज में संस्कार मिलते हैं कि तुम जीव हो तुम फलाने हो तुम फलानी जाति के हो पूंछड़ी जाति के फिर ऐसी देवी देवता और उसके मैं जीव हूं तू देवी है मैं फलाना तू दे देखारी बनने की बातें पहले से ही भिखारी जन्मों जन्मों के फिर भिखारी बनने की बातें मत सुनना तू तो शहनशाह का बेटा हो जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक इनके किसी के चक्कर में मत आना मत सुनना इनका मुंह ही मत देखना ऐसा लाल कपड़े वाले सफेद कपड़े वाले देवी देवता अरे झान बिगड़ी बिगड़ कर ही रहे हैं सब लाखों लाखों आदमी कर रहे हैं वो सुखी हो गए लाखो आदमी देवी देवता को गिगड़ी गिगड़ी गिगड़ कर रहे देवों का देव आत्मा तू है समझ गए अभी तक उनकी ये करुणा याद आती मेरे अगर वो डांटते नहीं ऐसा अरे गुरु की डांट तो जिसने नहीं खाई उसने तो देखा क्या ऐसे मजेदार डांट देते थे जितनी डांट में पावर था उतना ही प्रेम जोर का था भीतर अपने का तो पार कर दिया अभी तो सपने में भी ऐसा नहीं होता कि कोई देवी आए कोई देवता आए कोई भगवान आए उससे कुछ लूं। नहीं